तब से आज तक तुम्ही यहां आए हो दूसरा कोई पुरुष कभी यहां नहीं आया ब्राह्मण और किसी ने मेरा वर्णन नहीं किया न मेरी माता है न पिता मैं आप ही अपनी मालकिन हूं अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही अब पुरुष की इच्छा रखती हूं आप मुझे स्वीकार करें गौतम बोले भद्र मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90 हजार वर्ष की हो गई हो मैं बालक और तुम वृद्धा यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता वृद्धा ने कहा पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए हैं अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता विधाता ने आपको मुझे दिया है अतः आप मुझे अस्वीकार न करें मुझ कोई दोष नहीं है मैं आप में भक्ति रखती हूं तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो आपको देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी यदि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो तो प्राणी के लिए मर जाना ही अच्छा है प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका अंत नहीं है वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा मुझमें न तपस्या है न विद्या मैं कुरूप और निर्धन हूं अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए वृद्धा ने कहा ब्राह्मण मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर हैं अतः देवी आपको विद्या और रूपवान रूप प्रदान करेंगे कहकर सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और स्वरूपवान बना दिया तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया एक दिन वशिष्ठ और बामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा बूढ़ी मां यह तो बताओ यह गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते कल्याणी सच सच बताना वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ के पश्चात नहीं देखा है गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त जी से पूछा महर्षि कौन सा देश तीर्थ ऐसा है जहां जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है अगस्त ने कहा ब्राह्मण मैंने मुनियों के मुख सुना है गोदावरी नदी में स्नान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं अगस्त की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गोमती तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तुवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया गौतम बोले शिव जिनका हृदय व्यथित है ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण हैं ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है सुधामई तरंगों से सुशोभित गोमती तुम बैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं माता हमारे लिए शरण हो जाओ सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली ब्राह्मण तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो इससे यह रूपवती हो जाएगी इसके सभी अंग मनोहर होंगे नत्रो में भी सुंदरता आ जाएगी तथा यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया अतः उनकी कृपा से दोनों पति-पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया वृद्धा नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के नाम पर ही बृद्धेश्वर कहलाया वही मुनि श्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया वहां किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है इला तीर्थ के आबिर भाव की कथा ब्रह्मा जी कहते हैं इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्य को सब प्रकार के सिद्ध देने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है वैवश्वत मनु के वंश में इल नामक एक राजा हो गए हैं वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ उन्होंने आमात्यों से कहा आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं देश कोश बल राज्य तथा मेरे पुत्र के भी रक्षा करें महा से बशिष्ट भी हमारे लिए पिता के समान हैं वे भी अगने की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं मैं अभी इस वन में ही निमास करूंगा बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे-धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी उस गुफा में यक्षों का राजा समन्य रहता था उसके साथ उसकी प्रतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ बिछर रहा था भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था उसने सोचा इस राजा ने मेरा घर छीन लिया मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं अब क्या करूं इसी चिंता में पड़कर मृग रूप धरणी अपनी पत्नी से बोला कान्ते इस राजा का मन मृगया के वसन में आसक्त है यह कैसे विपत्ति में फंसे इसके लिए कोई उपाय सोचो मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा भद्र यह काम तुम ही कर सकती हो मेरे लिए यह उचित न होगा यक्षिणी ने पूछा नाथ अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा यह हमें ठीक-ठीक बताओ यक्ष ने कहा एक समय पार्वती ने एकांत बैठे हुए भगवान शंकर से कहा देवेश्वर स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो मैं स्थान वही चाहती हूं जो उमावन के नाम से प्रसिद्ध है उसमें आप गणेश कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे vah istri ho jahe شنکar jii ne prasanna Umake Usvanme, kaha Nehi hi ho is jana chahe aapne suami ka vachan sunkar ikchha nusar roop dharan karne vali vah yakchdi visal neitrong vali mrigi bennkar raja ke sámenne ái yakch vahin tähar gaya raja ne mrigi ko maya mrig aur uska lage vah dhire dhire राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़ दिया दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो राजा को देखकर हंसने लगी पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली सुंदरी इला तुम अकेली अवला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहां जाती हो किसके पास जाओगी उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांटकर मृगी का पता पूछने लगे यक्षिणी ने पुनः कहा इले इले अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो फिर मुझे मिथ्या या सत्य कहना तब राजा ने देखा उनकी छाती में दो ऊंचे-ऊंचे स्तन उभराए थे